कर्मयोग स्वामी विवेकानंद परोपकार में हमारा ही उपकार है बहुधा नौजवान आशावादी होते हैं और वृद्ध निराशावादी तरुण के सामने अभी उसका सारा जीवन पड़ा है परंतु वृद्ध की केवल यही शिकायत रहती है कि उसका समय निकल गया कितने ही अपूर्ण इच्छाएं उसके हृदय में मचलती रहती हैं, जिन्हें पूर्ण करने की शक्ति उसमें आज नहीं परंतु है दोनों ही मूर्ख हमारी मानसिक अवस्था के अनुसार ही हमें यह संसार भला या बुरा प्रतीत होता है स्वयं यह न तो भला है न बुरा अग्नि स्वयं न अच्छी है न बुरी जब यह हमें गर्म रखती है तो हम कहते हैं यह कितनी सुंदर है परंतु जब इससे हमारी उंगली जल जाती है तो इसे हम दोष देते हैं परंतु फिर भी स्वयं न तो यह अच्छी है न बुरी जैसा हम इसका उपयोग करते हैं तद अनुरूप यह अच्छी या बुरी बन जाती है यही हाल इस संसार का भी है संसार स्वयं पूर्ण है पूर्ण होने का अर्थ यह है कि उसमें अपने सब प्रयोजनों को पूर्ण करने की क्षमता है हमें यह निश्चित जान लेना चाहिए कि हमारे बिना भी यह संसार बड़े मजे से चलता जाएगा हमें उसकी सहायता करने के लिए माथा करने की आवश्यकता नहीं परंतु फिर भी हमें सदैव परोपकार करते ही रहना चाहिए यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है तो परोपकार करने की इच्छा एक सर्वोत्तम प्रेरणा प्रेरणाशक्ति है एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में दो पैसे लेकर यह मत कहो अये भिखारी ले यह मैं तुझे देता हूँ परंतु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने अपना उपकार किया पाने वाला धन्य नहीं होता देने वाला होता है बात के लिए कृतज्ञ हो कि इस संसार में तुम्हें अपने दयालुता कार्य करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ समस्त भले कार्य हमें शुद्ध बनने तथा पूर्ण होने में सहायता करते हैं और पूछो तो हम अधिक से अधिक कर ही कितना सकते हैं या तो एक अस्पताल बनवा देते हैं सड़कें बनवा देते हैं या सदा वर्त खुलवा देते हैं बस इतना ही तो हम गरीबों के लिए एक कोष खोल देते हैं 10-20 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं उसमें से पाँच लाख का एक अस्पताल बनवा देते हैं पाँच लाख नाच तमाशे में फूंक देते हैं और शेष का आधा कर्मचारी लूट लेते हैं बाकी जो बचता है वह किसी तरह गरीबों तक पहुंचता है परंतु उतने से हुआ क्या आंधी का एक झोंका तो तुम्हारी इन सारी इमारतों को पांच मिनट में नष्ट कर दे सकता है फिर तुम क्या करोगे एक भूकंप तो तुम्हारी तमाम सड़कों अस्पतालों नगरों और इमारतों को धूल में मिला दे सकता है अतः इस प्रकार की संसार की सहायता करने की खोखली बातों को हमें छोड़ देना चाहिए यह संसार न तो तुम्हारी सहायता का भूखा है और न मेरी परंतु फिर भी हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए निरंतर परोपकार करते रहना चाहिए क्यों इसलिए कि इससे हमारा ही भला है यही एक साधन है जिससे हम पूर्ण बन सकते हैं यदि हमने किसी भिखारी को कुछ दिया हो तो वास्तव में उसके ऊपर हमारा कुछ नहीं आता हमारे ऊपर ही उसका आता है हम पर उसका आभार है क्योंकि उसने हमें इस बात का अवसर दिया कि हम अपनी दया उस पर काम मिला ला सकें यह सोचना मेरी भूल है कि हमने संसार का भला किया अथवा कर सकते हैं या यह कि हमने अमुक अमुक व्यक्तियों की सहायता की यह मेरी मूर्खता का विचार है और मूर्खता के विचारों से दुख उत्पन्न होता है हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने अमुक मनुष्य की सहायता की इसलिए आशा करते हैं कि वह हमें धन्यवाद दे पर जब वह हमें धन्यवाद नहीं देता तो उससे हमें दुख होता है हम जो कुछ करें उसके बदले में किसी भी बात की आशा क्यों रखें बल्कि उल्टे हमें उसी मनुष्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिसकी हम सहायता करते हैं उसे साक्षात नारायण मानना चाहिए मनुष्य की सहायता द्वारा ईश्वर की उपासना करना क्या हमारा परम सौभाग्य नहीं है यदि हम वास्तव में अनासक्त हैं तो हमें यह वृथा प्रत्याशा जनित कष्ट क्यों होना चाहिए अनासक्त होने पर तो हम प्रसन्नता पूर्वक संसार में भलाई कर सकते हैं अनासक्ति से किए हुए कार्य से कभी भी दुख अथवा अशांति नहीं जाएगी आएगी वैसे तो संसार में अनंतकाल तक सुख दुख का चक्र चलता ही रहेगा फिर हम इसकी सहायता के लिए कुछ करें या न करें उससे कुछ बनने बिगड़ने का नहीं दृष्टान्त स्वरूप एक कहानी सुनो एक गरीब आदमी को कुछ रुपयों की जरूरत थी उसे कहीं से यह मालूम हो गया कि यदि वह किसी भूत को अपने वश में कर ले तो वह उससे जो चाहे मंगवा सकता है निदान उसे एक भूत ढूंढने की सुझी वह किसी ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जिससे उसे एक भूत मिल जाए ढूंढते ढूंढते उसे एक साधु मिले इन साधु के पास बड़ी शक्तियां थीं और उसने उनसे सहायता की याचना की साधु ने उससे पूछा तुम भूत का क्या करोगे उसने उत्तर दिया महाराज मैं भूत इसलिए चाहता हूं कि वह मेरा काम कर दे कृपा कर मुझे उसको प्राप्त करने का ढंग बता दीजिए मुझे उसकी बड़ी ज़रूरत है साधु बोले देखो तुम इस झमेले में मत पड़ो अपने घर लौट जाओ दूसरे दिन वह आदमी फिर साधु के पास गया और बहुत रोने गाने लगा उसने कहा महाराज मुझे एक भूत दे ही दीजिए न मुझे बड़ी सहाय आवश्यकता है अंत में साधु कुछ चिढ़ से गए और उन्होंने कहा अच्छा लो यह मंत्र लो इसका जप करने से एक भूत प्रकट होगा और फिर उससे तुम जो काम कहोगे वही करेगा परंतु देखो होशियार रहना ये बड़े भयंकर प्राणी होते हैं उसे निरंतर काम में लगाए रखना यदि कभी वह खाली रहा तो तुम्हारी जान ही ले लेगा तब उस मनुष्य ने कहा यह कौन कठिन बात है मैं तो उसे इतना काम दे दूंगा कि उसके जीवन भर खत्म न हो इसके बाद वह आदमी एक वन में चला गया और मंत्र का जप करने लगा कुछ देर तक जप करने के बाद उसके सामने विकराल दांतों वाला एक बड़ा भयंकर भूत प्रकट हुआ भूत ने कहा देखो मैं भूत हूँ तुम्हारे मंत्र ने मुझे जीत लिया है परंतु देखो तुम्हें मुझको निरंतर काम में लगाए रखना होगा क्योंकि ज्यों ही मुझे थोड़ा सा भी अवकाश मिला कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा आदमी बोला ठीक है जाओ मेरे लिए एक महल तैयार करो भूत ने जवाब दिया लो हो गया महल तैयार आदमी ने कहा जाओ मेरे लिए धन ले आओ भूत बोला लो धन भी तैयार है फिर आदमी ने कहा यह जंगल काट डालो और यहाँ एक शहर बसा दो भूत बोला लो यह भी हो गया अब और क्या करूं बतलाओ अब तो वह आदमी बड़ा घबराने लगा उसने मन में सोचा अब तो मेरे पास कोई काम नहीं है जो मैं इसे करने को कहूँ यह तो प्रत्येक काम छड़ भर में ही कर देता है भूत इधर गरज कर बोला देखो मुझे जल्दी कुछ काम करने को दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा बेचार आदमी अब कोई काम सोच ही न सका और मारे भय के थर थर लगा अब तो वह बेतहासा भागा और भागते भागते उन्हीं साधु के पास पहुंचा और वहां जाकर गिर गड़ाने लगा महाराज रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए मेरी जान बचाइये साधु ने पूछा कहो क्या हुआ मनुष्य ने उत्तर दिया अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे पास उस भूत को देने के लिए कोई भी काम शेष नहीं है मैं उससे जो कुछ भी करने को कहता हूं, वह क्षण भर में कर डालता है और जब उसके पास कोई काम नहीं रह जाता तो मुझे खा डालने की धमकी देता है इतने में ही वह भूत वहाँ आ पहुंचा और कहने लगा अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा और सचमुच वह उसे खा जाता आदमी मारे डर के काँपने लगा और उसने साधु से अपने प्राणों की भीख मांगी साधु ने कहा अच्छा मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ देखो उस कुत्ते की पूछ टेढ़ी है अपनी तलवार निकालो और यह पूछ काटकर इस भूत को दे दो और उससे कहो कि इसे सीधे कर दे आदमी ने झट से कुत्ते की पूछ काट ली और उसे भूत को देकर कहा लो इसे सीधे करके मुझे दो भूत ने पूछ ले ली और वह बड़ी सावधानी से सीधी की पर ज्यों ही उसने उसको सीधी करके छोड़ दिया त्यों ही वह फिर से टेढ़ी की टेढ़ी हो गई भूत ने दोबारा कोशिश की परंतु ज्यो ही उसने छोड़ दी त्यों ही वह फिर टेढ़ी हो गई उसने तीसरी बार फिर प्रयत्न किया परंतु वह फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो गई इस प्रकार वह कई दिनों तक प्रयत्न करता रहा यहाँ तक कि वह थक गया और बोला मुझे ऐसा कष्ट तो अपने जीवन में कभी नहीं हुआ मैं एक बड़ा पुराना भूत हूं, ऐसी मुसीबत में मैं कभी नहीं पड़ा। अब तो वह भूत उस आदमी से कहने लगा आओ भाई हम तुम समझौता कर ले तुम मुझे छोड़ दो और मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ दिया है वह सब अपने पास ही रखे रहो मैं वादा करता हूं, अब आगे तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न दूंगा यह सुन वह आदमी बड़ा खुश हुआ और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक उसने इस समझौते को स्वीकार कर लिया हमारा यह संसार भी बस कुत्ते की टेढ़ी पूछ के ही समान है सैकड़ों वर्ष से लोग इसे सीधा करने का प्रयत्न कर रहे हैं परंतु जो ही वे इसे छोड़ देते हैं जो ही यह फिर से टेढ़ा का टेढ़ा हो जाता है इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है मनुष्य पहले यह जान ले कि आसक्ति रहित होकर उसे किस प्रकार कर्म करना चाहिए तभी वह दुराग्रह और मतान्धता से परे हो सकता है जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि संसार कुत्ते की टेढ़ी धूम की तरह है और कभी भी सीधा नहीं हो सकता तब हम दुराग्रही नहीं होंगे यदि संसार में यह दुराग्रह या कट्टरता ना होती तो अब तक यह बहुत उन्नति कर लेता यह सोचना भूल है कि धर्मात्मा धर्मांधता द्वारा मानव जाति की उन्नति हो जा सकती है बल्कि उल्टे यह तो हमें पीछे हटाने वाली शक्ति है जिससे घृणा और क्रोध उत्पन्न होकर मनुष्य एक दूसरे से लड़ने भिन्ने लगते हैं और सहानुभूति शून्य हो जाते हैं हम सोचते हैं कि जो कुछ हमारे पास है अथवा जो कुछ हम करते हैं वही संसार में सर्वश्रेष्ठ है और जो कुछ हम नहीं करते अथवा जो कुछ हमारे पास नहीं है वह एक कौड़ी मूल्य का भी नहीं अतएव जब कभी तुम में दुराग्रह का यह भाव आए तो सदैव कुत्ते की टेढ़ी पूछ का दृष्टान्त स्मरण कर लिया करो तुम्हें अपने आप को संसार के बारे में चिंतित बना देने की कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी सहायता के बिना भी यह चलता ही रहेगा जब तुम दुराग्रह और मतांधता से परे हो जाओगे तभी तुम अच्छी तरह कार्य कर सकोगे जो ठंडे मस्तिष्क वाला और शांत है जो उत्तम ढंग से विचार करके कार्य करता है जिसके स्नायु सहजी उत्तेजित नहीं हो तथा जो अत्यंत प्रेम और सहानुभूति संपन्न है केवल वही व्यक्ति संसार में महान कार्य कर सकता है और इस तरह उससे अपना भी कल्याण कर सकता है दुराग्रही व्यक्ति मूर्ख और सहानुभूति शून्य होता है वह न तो कभी संसार को सीधा कर सकता है और न स्वयं ही शुद्ध एवं पूर्ण हो सकता है